श्री गर्ग संहिता द्वारकाखंड छठाध्याय श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी का अपहरण तथा यादववीरों के साथ युद्ध में विपक्षी राजाओं की पराजय श्री नारद जी कहते राजन इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के शुभाशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्र बंधुओं को प्रणाम किया तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्मक राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरिजागृह से बाहर निकली उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमलोचना रुकमणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा मानो निर्धनों को सहता कोई उत्तम निधि मिल गई हो घुड़सवार हाथी सवार और पैदल जो जो रक्षक वहाँ आए थे वे सब रुक्मणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए उसके मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए घंटियों के नाच से मुखरत तथा वैकुंठ स्थित नयश्रेयस नामक वन में अद्भुत अस्त्रो से जुटे हुए फहराती हुई ऊंची पताका से अलंकृत तथा वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा दारुक सारथी सही श्रीहरि अपनी सेना की टक्कर से उस रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहां उसी प्रकार घुस आए जैसे वायु कमल वन में बेरोत्र के देखते देखते शीघ्र ही स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीषमक नंदनी रुक्मणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुड़ देवताओं के सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे उसी प्रकार उस राजकन्या का भरण कर लिया राजन उस समय वे शस्त्रों में उत्तम दिव्य सारंग धनुष को बारंबार टंकार रहे थे तदनंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्रीहरि के लौट आने पर देवताओं के ध्वधुम्भिया और यादवों के नगारे एक साथ ही बज उठे सिद्ध और सिद्धों की कन्याएं तथा देवता लोग हर्ष से भर श्री कृष्ण के रथ पर नंदन के फूलों की वर्षा करने लगे तब जय जय की ध्वनि के साथ बलराम थे श्री कृष्ण धीरे धीरे वहां से जाने लगे ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह के बीच में अपना भाग लेकर से चला जाता है। का हरण हो जाने पर उसमें बड़ा भारी कोलाहल मचा रक्षक सैनिक आपस में ही शस्त्रों के प्रहार पूर्वक युद्ध करने लगे जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी निवशेष इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और सुश के नाश को नहीं सह सके वे परस्पर कहने लगे अहो हम लोगों को धिकार है अपहरण किया हो इससे बढ़कर हमारी पराजय और क्या हो सकती है यो कहकर सब के सब क्रोध से भर उठे और दूध कीड़ा एवं चौपड़ आदि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए से भरा हुआ पौंडर दो अक्षोड़ी सेना के साथ महावीर तीन अक्षोड़ी सेना के साथ अत्यंत दारुण दंतवक्र पांच अक्षोड़ी सेना के साथ राजपुर का स्वामी राजा साल्व तीन अक्षोणी सेना के साथ महाबली जरासंध दस अक्षोणी सेना के साथ महामश यादवों के समक्ष युद्ध के लिए पहुंचे चिदराज के पक्ष वाले अन्य शत्रु योद्धा भी श्रीकृष्ण के सामने धनुष को टंकारते हुए युद्ध के लिए आधम के प्रणय काल के महासागर की भांति उस विशाल सेना को देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करने के लिए श्रीकृष्ण के पास आ गए श्री कृष्ण ही उनके केवट और जहाज थे देवता और दानों की भांति इन स्वकीय एवं परकीय सैनिकों में अत्यंत अद्भुत था रोमांचकारी होने लगा। उस संग्राम में रथी रथियों के साथ पैदल पैदलों के साथ हाथी सवार, हाथी सवार सवारों के साथ, और सवारों के साथ साथ और जूझने लगे। की वर्षा से अंधकार गया। उस समय रुक्मणी को भय से विभल हुई देख भगवान श्री कृष्ण ने अभय दान देते हुए कहा डरो मत। बलदेव जी के छोटे भाई वीरवर गद अपने महान धनुष को कंपित करते हुए शत्रुओं की सेना में उसी प्रकाश गए जैसे वन में दावा गद के बाणों से अंगों के हो जाने के कारण कितने ही योद्धाओं के कवच छिन्न भिन्न हो गए घोड़े और सारथी मारे गए तथा वे स्वयं भी प्राण सुन्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े पैदल योद्धाओं के पैर कट गए राजन गध के बाणों से व्यथित हो शत्रु योद्धा आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशाई हो गए नरेश्वर घोड़ों पर चढ़े हुए कितने ही वीर गद के बाणों से विदिर्ण हो सम्रांगण में बृहती फल की भांति घोड़ों से ही गिर पड़े इसी प्रकार गद के बाणों से कुंभ स्थल फट जाने के कारण बीच बीज से विदीर्ण हुए हाथी कुष्मांड के टुकड़ों की भांति पृथ्वी पर पड़े शोभा पा रहे थे तदनंतर शत्रुओं की सारी सेना भाग चली यह देख गदायुद्ध विशारद महाबली साल्व ने गद के ऊपर अपनी गदा से आघात किया गदा की चोट खाकर गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले धनुधर गद धनु द्वारा युद्ध करना छोड़कर तत्काल मन से अत्यंत व्यथा का अनुभव करते हुए युद्धभूमि गिर पड़े गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और तत्काल बलदेव जी की दी हुई गदा को गद ने अपने हाथ में ले लिया लाख भार लोहे की बनी हुई वह भारी गधा कौमोद की के समान सुद थे उसके द्वारा गद ने राजा साल्व पर उसी प्रकार चोट की जैसे इंद्र ने वज्र द्वारा किसी पर्वत पर आघात किया हो गदा के प्रहार से व्यतीत हो राजा साल्व जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब तो पौंड्रक, जरासंध दत्त और विदुरथ ये चारों वीर गद के प्रति रोध से भरे हुए वहां आ पहुंचे महावीर पौंडरक ने भी जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता के संबंध को नष्ट कर देता है उसी प्रकार दस तीखे बाण मारकर गद के रथ पर प्रहार फहराती हुई पताका को काट डाला राजेंद्र तत्पश्चात दंतवक्र ने गदा की चोट से गद के सुंदर रथ को भी इस तरह चूर चूर कर डाला मानो किसी ने डंडे की मार से मिट्टी का सुंदर घड़ा फोड़ डाला हो विधेय इसी प्रकार जरासंध ने उस रथ के घोड़े मार डाले और को तीखे से पृथ्वी पर गिराया। तब मूसल हाथ में ले बलवान बलदेव जी बड़ी तीब्र गति से वहां आ पहुंचे और उन्होंने दंत के विकराल एवं भयानक मुख पर बड़े जोर से प्रहार किया सम्रांगण में युद्ध करते हुए दंतवक्र के मुख में मूसल की चोट पड़ने पर उसके मुख में जो एक टेढ़ा दांत बच रहा था वह भी भूमि पर गिर पड़ा फिर तो रुक्मणी सहित दैत्यनाशन श्रीहरी हंसने लगे इसी समय रोष से भरे हुए बलदेव जी ने अपने मूसल से शीघ्रतापूर्वक पौंड्रक जरासंध तथा दुष्ट बिजूरत को भी चोट पहुँचाई ये तीनों ही वीर खून से लथपथ हुई युद्धभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े इसके बाद वहाँ आई हुई सारी सेना को कुपित हुए महाबली बलदेव ने हल से खींच कर मूसल की मार से मौत के घाट उतार दिया उस सम्रांगण में दस योजन दूर तक हाथी घोड़े और पैदल सैनिक पीस उठे चूर चूर हो गए और धरती पर सदा के लिए सो गए तब मरने से बचे हुए जरा संध आदि समस्त नरेश मैदान छोड़कर भाग गए और जिसकी उमंग नष्ट हो गई थी तथा जो अत्यंत हतोत्साह हो चला था उस शिषपाल के पास जाकर बोले पुरुष सिंह तो अपने मन की इस ग्लानी को त्याग दो एक विवाह तो क्या इस भूतल पर तुम्हारे सौ विवाह हो जाएंगे हम लोग आज ही द्वारिका में चलकर बलराम और श्री कृष्ण को बांध लेंगे तथा समुद्र की कांकी धारण करने वाली इस पृथ्वी को यादवों से सुनी कर इस प्रकार मित्रों के प्रबोध देने पर चैदराज शिशपाल चंद्रिकापुर को चला गया और मरने से बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने अपने नगर को पधारे इस प्रकार से श्रीगर्ग सहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद बहुला सुसंवाद में रुक्मणी हरण और यजवंशियों की विजय नामक छठा अध्याय पूरा हुआ